नमो नमः मन्त्रपाठः वहै ए मा वे द्विषा वहै ओ, ओ, ओ शान्ति शान्ति शान्तिः हा कल का चल रहा था यक नायका नयती नायकापणेस्मा धाओ निष्पन्नों ले जाने वाले को नायक कहते हैं नीय प्रापणे धातु से नायक शब्द की उत्पत्ति होती है मीयप्रापे धा भुआदिगण गणे गन, वर्त भुआे वर्तते मीय प्रापे तो भूवादातव सूत्रे धा धूवादातवव इस सूत्र से धातुसा धातु संज्ञा करकेकार का हलंत्यम से इत संज्ञा तस्लोप अदर्शनम लोपण इस नूत्र से उपदेश में नकार को नकार होता है धात्वादेह की अनुवृत्ति आ धातु के आदि ऋणकार को नकार आदेश होता है उपदेश अवस्था में तो ढकार को नकार होकर के नी हो गया अब नी धातु हमारे सामने विद्यमान है धातु संज्ञा होने के कारण से धातु इस सूत्र से यानी कि इस सूत्र के अधिकार में नवल त्रिचो यह सूत्र है धातु मात्र से नवल और त्रिच ये दो प्रत्यय होते हैं प्रत्यय परश्च इन दो सूत्रों के माध्यम से परे बैठता है परंतु कैसे परे बैठा है दो प्रत्यय हैं हमें तो एक ही प्रत्यय चाहिए तो उद्देश्य हमारा जो नायका है उसको ध्यान में रख करके यहां पर नवल प्रत्यय को ग्रहण करेंगे त्रिच को नहीं करेंगे तो नी और नवुल प्रत्यय परश्चय से नी धातु के पे बैठ गया है और यह नवल जो है किस अर्थ को कहने के लिए किस कारक को कहने के लिए प्रत्यय आया है किस अर्थ को बताने के लिए प्रत्यय आया है यहां नवल त्रिचो में नहीं बताया गया है इसलिए उस अर्थ को बताने के लिए अगला सूत्र आया है धातु के अधिकार में ही कर्तरीकृत कृत क्रिदतिंग कृत का मतलब है क्रिदतिंग जो तिंग भिन्न प्रत्यय होते हैं उनको कृत कहते हैं और यह कृत प्रत्यय धातु के अधिकार में होते हैं और पूरे तीसरे अध्याय में यह प्रत्यय विद्यमान धातु मात्र से कर्ता कारक में कृत प्रत्यय होते हैं तो यहां धातु के अधिकार में ही नवल प्रत्यय आया है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि यह नवल प्रत्यय करता कारक में आया है अर्थात कर्ता को कहने के लिए आया है जब इस प्रत्यय को लगा करके शब्द बनाते हैं तो वहां पर वह शब्द कर्ता को कहता है जैसा कि नायक ले जाने वाला ले जाने वाला बोलते ही पता लगता यह करता है क्यों करता है स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र कर्ता कर्ता कारक स्वतंत्र होता है कर्ता कर्ता कारक स्वतंत्र क स्वतंत्र होती कर्ताकर्ताकारतंत्र होता है तो कर्म अकर्त अ कर्म यतंत्र सकर्ता तो अयक कर्ता अस्त एक कर्ता को बताने के लिए यहां पर नौल प्रत्यय आया है और नौल प्रत्यय में लकार हलंत्यम सूत्र से इंजय और नकार की इत्या जो है नया सूत्र लगा है चुटू। उपदेश इत की अनुवृत्ति और आदि की अनुवृत्ति प्रत्ययस् की अनुवृत्ति तो अर्थ होगा कि उपदेश में प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग की इ होती है तो यहां अणाकार जो है तवर्ग में है तो इसलिए टवर्ग होने के कारण से चुटू सूत्र से अणाकार की संज्ञा हो गई है तो दोनों की संज्ञा हो गई तस्य लोप अदर्शनम लोपा से न और लोनों का लोप हो गया लोप यदर्शनम हमारे सामने नी और वु है अब इस स्थिति में हमें अंग संज्ञा करनी है यत्यय विधि तदादी प्रत्यय अंगम जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस विधान किए हुए प्रत्यय के परे रहते पूर्व नी की अंग संज्ञा होती है तो इस सूत्र से अंग संज्ञा हो गई नी की प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होने से अंगस्य इस अंग के अधिकार में अगला सूत्र आता है युवो रनाको।, युवो रनाको कहता है अंग के यू और वे यू और वू इन दो, दोनों को अन और अक आदेश होते हैं तो दोनों को दो आदेश होते हैं ले, लेकिन किसको कौन आदेश होता है यह नहीं बताया गया है तो इसको निर्धारण करने के लिए हमें अलग सूत्र लाना होता है जिसको कहते हैं परिभाषा करने के लिए परिभाषित करने के लिए नियम बनाने के लिए यथासख्यम अनुदेश है समानम ये सूत्र आता है यथा यथासख्यम करते हैं संख्या अनतिक्रम्या संख्या का उल्लंघन ना करते हुए यानी संख्या के अनुसार इसलिए अनुदेशा कहा संख्या के अनुसार समानाम वर्णानाम समान वर्ण है यानी स्थान में जितने हैं आदेश में भी उतने ही है इसलिए दोनों में समानता है तो इन समान वर्णों को क्रम के अनुसार आदेश करना चाहिए तो क्रम के अनुसार जब करेंगे यू के स्थान में अन और वो के स्थान में अक तो हमारे पास में वह है उस वो को अक आदेश हो गया है यानी वो के स्थान में अक आकर के बैठ गया वो हट गया तो वो हट गया तो नी और अका यह स्थिति यहां तक हम पहुंच गए कल अब इसके आगे नई प्रक्रिया आपके सामने प्रारंभ होगी सभी लोग हैं ना सक्री जी होम सकती अदमा जी नहीं है क्या ओम स्वामी वो रेणु गुप्ता जी नहीं है वो बार बार लिख रही है की मैं ज्वाइन नहीं हो पाई मैं स्वामी जी रिचा ने ज्वाइन हुई है रेणु जी है अच्छा रेणु जी भी है आ, ओम स्वामी जी अच्छा रिचा नहीं है ये बार बार समझ आ रहे कि किसी दिन किसी को किसी दिन किसी को समस्या आ रही है हा जी वो प्रक्रिया वही है कि एक बार साइन आउट करके फिर वो करना पड़ेगा हां जी तो so, अब हम यहां तक पूछ गए हैं नी और अका आवृत्ति हो गई कल का अब हम आगे बढ़ रहे हैं नी और अका इस स्थिति में हमें अंग का अधिकार चल रहा है उस अंग के अधिकार में ही वह के स्थान में हमने अक आदेश किया था अब आगे की प्रक्रिया चलेगी उसी अंग के अधिकार में उसी अंग के अधिकार में अचोन नीति यह सूत्र आया अब अष्टाध्याय निकालिए अष्टाध्याय का मतलब सूत्र पाठ अब मैं आपके सामने सूत्र पाठ बोलूंगा तो मूल लेना है और भाष्य बोलूंगा तो प्रथमावृत्ति लेना है तो मूल अष्टाध्याय मूल पाठ निकालिए और अत्योन्नति जो है सात 2 115 है सात 2 115 सौ पंद्रह पृष्ठ संख्या पचहत्तर पर है 75 में है देखिए यह एक प्रकरण है ये वृद्धि का प्रकरण है वृद्धि करने के सूत्र है यहां पर इकट्ठे वृद्धि करने के सूत्र वृद्धि आदेश तो बताता है कि वृद्धि किसे कहते हैं लेकिन वृद्धि विधायक सूत्र वृद्धि करने वाला यानी वृद्धि का विधान करने वाले जो सूत्र हैं वो यहां पर है और जगह भी है लेकिन यहां इकट्ठे हैं तो इन वृद्धि करने वाले सूत्रों को आपको समझना है बार बार ये सूत्र आते रहेंगे तो इकट्ठा आपको समझना है देखिए यहां पर चौदहवा सूत्र है एक सौ वृद्धि यहां से वृद्धि का प्रसंग चल रहा है यहां से वृद्धि जाएगी आगे वृद्धि की अनुवृत्ति मृजेर वृद्धि और इसकी जो अनुवृत्ति है ये कितिचा यहां तक इसकी अनुवृत्ति जा रही है कितिचा तो मृजेर वृद्धि अचौनी अत उपधाया तदिके स्वचा और कितिचा इतने सूत्र यहां पर इनको समझ लीजिएगा कि किस प्रकार ये काम करते हैं तो देखिए वैसे तो वृद्धि तो आगे तक जा रही है पर यहां पर हमको यहां इतने सूत्र समझना है क्या कहते हैं एक दो तीन चार पांच सूत्र यहां पर ये बार बार आएंगे अभी इसी प्रसंग में इसलिए इनको समझना है तो मृजेर वृद्धि देख लीजिएगा मृजेर वृद्धि मूल पाठ में देखिएगा मृजेर वृद्धि मृज में छठी विभक्ति के एक वचन है और वृद्धि एक एक है छ और एक एक और अंग की अनुवृद्धि आ रही तो यह कहता है अंग मृज अंग इसको ऐसा कहेंगे मृज अंग के मृज अंग के इक के स्थान पर वृद्धि होती है मृज अंग के इक्के स्थान पर वृद्धि होती है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा ताकि सब कुछ समझ में आ जाए मृज अंग के इके स्थान में वृद्धि होती है मृज तो धातु है तो मृज धातु है तो मृज अंग के इक के स्थान में इक का मतलब इक प्रत्यार लिया जा रहा है इक का मतलब है एक प्रत्यार तो मृज मृज धातु के इक्के स्थान में मृज में इक है इक कहां पर है री, री दिख रहा है ना एक है एक में आता है मृज में री जो है वो एक में आता है स्वामी जी, जी। एक, आ, अनुवृत्ति कहा से आ रही है कहीं से नहीं आ रही इको गुणवृद्धि से एक जहां जहां वृद्धि कहां पर हो यह नहीं बताया गया हो जैसे अचो नीति में अच के स्थान में वृद्धि होती है यह बोला है और अत उपाध्याया में मूल सूत्रपाठ में देखिएगा अचोन नीति में अच के स्थान में वृद्धि होती है, कहा अत उपाध्याया में कहा कि अंग के उपदा आकार को वृद्धि होती है कहा है तद्धितेशु अचाम कहता है तद्धित प्रत्यय परे रहते चौथे और पांचवे अध्याय में तद्धित प्रत्यय जैसे तीसरे अध्याय में कृत प्रत्य प्रत्यय है उसी प्रकार चौथे और पांचवें अध्याय में प्रत्यय वहां पर तद्धित नाम रखा है उन प्रत्ययों को जैसे क्रित नाम रखा है वैसे ही वहां तो यह कहता है तद्धितेश्वितेश तद्धित, प्र... तद्धित प्रत्ययों के परे रहते पूर्व वाले आदि अच को प्रत्ययों के परे रहते आदि अच्छ को वृद्धि होती है ऐसे यहां सब जगह निर्देश किया है कहां पर वृद्धि हो लेकिन जहां यह निर्देश नहीं किया है कि यहां पर, पर पर्टिकुलर निर्देश नहीं किया है केवल कहा वृद्धि वृद्धि हो जाए मृज को वृद्धि हो जाए और मृज को कहां पर वृद्धि हो यह नहीं कहा ऐसी स्थिति में इको गुण वृद्धि यह सूत्र पहुंचता है वहां पर इको गुण वृद्धि अभी आप आगे पढ़ेंगे वृद्धि रादेज अदे गुण उसके बाद तीसरा सूत्र है इको गुण वृद्धि इको गुण वृद्धि कहता है वृद्धि हो जाए गुण हो जाए ऐसे कहीं पर कहा हो किसी सूत्र में किसी सूत्र में वृद्धि हो गुण हो ऐसा जहां कहा गया हो वहां पर कहा हो वृद्धि तो कहता है इक वृद्धि गुण भवत तो वो इक के स्थान पर होते एक प्रत्यार जहां पर हो वहीं पर गुण या वृद्धि होते तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है जहां जहां पर्टिकुलर नाम लेकर के गुण वृद्धि का निर्देश किया है वहां कोई समस्या नहीं आती है लेकिन जहां यह नहीं कहा कि यहां पर हो पाइंट आउट करके नहीं कहा है कि यहां पर हो ऐसा केवल कथन मात्र या वृद्धि हो लेकिन कहा वो ये नहीं बताया उन जगहों पर एक पहुंचता है वहां पर इको गुण वृद्धि यह सूत्र पहुंचता है जाकर के कहता है जहां आपने गुण वृद्धि का निर्देश किया है तो वो एक के स्थान पर होते हैं ऐसा वह सूत्र कहेगा तो वो सूत्र यहां पर पहुंचा है इको गुण वृद्धि तब इसका अर्थ होगा मृज अंग के इक के स्थान पर वृद्धि होती है तो मृज में री जो है वहां पर वृद्धि होगी यह सूत्र कहता है तो यहां से वृद्धि की अनुवृत्ति आगे जाएगी तीसरे अध्याय में तक जाएगी यह पैंतीसवें सूत्र तक जाएगी वैसे अब उसके बाद में आपने अत उपाध्याय को पढ़ लिया था तो अब मृजर वृद्धि के बाद में सूत्र देखिए अचोण नीति है अचोण नीति कहता है अचह छह और ये निती, ये निती जो है सात एक है और अंगस्त की अनुवृत्ति वृद्धि और वृद्धि की अनुवृत्ति तो सूत्र का अर्थ होगा देखिए सूत्रार्थ नित और नित प्रत्यय पर रहते यानी यकार, या, यकार इत प्रत्यय और नकार इत प्रत्यय ऐसा प्रत्यय जिसमें अणकार की इच्छा हुई हो अथवा यकार की संज्ञा हुई हो तो यकारित वाला या अणकारित वाला प्रत्यय परे रहते इसको कहेंगे यित और नित प्रत्यय परे रहते अच के स्थान में वृद्धि होती है अच्छा में श्रेष्ठ विभक्ति है तो अच्छ के स्थान में वृद्धि होती है अंग के अच के स्थान में तो अंग तो हमने किया ही कहानी अब नी में अच कौन है तो ईकार दीर्घ ईकार है यहां पर तो दीर्घ ईकार के पास दी, दी, दीर्घ इकार की वृद्धि होती है तो सूत्रार्थ हो गया आपका इित और नित प्रत्यय परे रहते अजंत अंग की वृद्धि होती है अंग के को वृद्धि होती है ऐसा भी कह सकते अच के अंग के अच को वृद्धि होती है तो यह समझ में आ गया आपको अब इसने कहा अचौंडिति अंग के अधिकार में सूत्र है अचौंडिति तब यह कहता है अंग के अच के स्थान पर वृद्धि होती है नित नित प्रत्यय पर रहते अब वृद्धि होती है ये कहते ही वृद्धि किसे कहते हैं तब हमारा सूत्र आएगा ये कहेगा वृद्धि रादे वृद्धि रादे तो सूत्र का अर्थ यही है जो आप समझ समझ चुके हैं आ, आई आ, आई औ तद्भावित और असदभावित होती है तो यहां पर आई औ तीन आ गए अब तीनों में से तो हमको एक ही करना है कौन करें तो फिर वही परिभाषा सूत्र आ जाएगा स्थानेंतर तम आ गया अब स्थानेंतर तमा आकर के बोलता है हमारे सामने तीन है आ आई औ और इधर नी अंग में ई कार का स्थान आपने से मैं पूछता हूं कौन बता सकते माता सुदेश जी बताएंगी ई का स्थान कौन सा है जी मैं नहीं कैसे ईकार का स्थान इ, क्या ईकार किस स्थान से बोला जाता है वर्णोच्चारण शिक्षा अपने पढ़ी है ईकार अब सूत्र याद मत अग्रूत्र याद नहीं आता है तो बोल करके देखने बोलने पता ले किलु हा बस्थालु परम् स्थान तालु हैर आकार का स्थान क्या है मातालु आकार का आ, आ, आ, तो आ तो अकुआ अकुआ विसर्जनीय बोलते हो फिर ओष्ट बोलते हुए कैसे हो जाएगा कंठ कंठ कंठ कंठ है कंठ है मतलब धैर्य से धैर्य से पूछिएगा कंठ है तो तालू और कंठ का तो मेल तो नहीं खा रहा है तो अट जाएगा आकार अट गया अब अब औकार है औकार का स्थान कौन सा है मुझसे मुझ है? से का मि नहीं हो, बोलते ही तुरंत दिमाग को दौडान पडेगा हा तु ओस्ट हैरलु है औकार हटगया औकार अब बान् आई का।, ए, आई, आई, आई।, आई का स्थान जो है वह कंठ भी है और तालू भी है तो क्या होगा तो आई कार मेल खारा है तो ई के स्थान में आई हो जाता है वृद्धि तो नई बन जाएगा नई और आ जाएगा यह स्थिति है ठीक है तो यह स्थिति हो गई आपके सामने ई और अकह आई वृद्धि हो गई है अब इस स्थिति में हमको संधि करनी है सबको पता है संधि कैसे करना होता है सबको पता है का मतलब आप सबको संधि विषय मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को याद करना है नई और अकह इस स्थिति में संधि करने के लिए संधि किसे कहते हैं पहले उसको समझना है तो उसके लिए सूत्र आया है परह संगीता सं का मतलब संधि तो देखिए परा सन्निकर्ष संगीता मूल सूत्र मूल पाठ निकाल के देख लीजिएगा पहले अध्याय के चौथे पद में 108 सौ सूत्र है ओम भगवन जी ये अचुन नीति से वृद्धि हो गई समझ में नहीं आया मेरे हाँ जी ये कहता है अचोल नीति ईत और नित प्रत्यय परे रहते अंग के अच को वृद्धि होती है तो यहां पर प्रत्यय क्या है नवल प्रत्यय है तो नवल प्रत्यय में कौन सा ईत है ऊकार की ईत संजा हुई है ठीक है तो नित प्रत्यय परे है आकार नित प्रत्यय परे है समझ रहे नहीं ओम ओम हाँ आप ये पूछ सकते वो तो नवल था तो नहीं है तो अक जो है नवल के स्थान पर हुआ ना तो उसका जिसके स्थान में जो होता है वो उसी के समान माना जाता है वही प्रश्न था मेरा एक्चुअली हाँ ये प्रश्न है ना वो वो यहां पर नहीं बताया है क्योंकि आ, वो सूत्र जब आएगा स्थानांतर तम आ, नहीं स्थानांतरता में कहता हूं स्थानीव आदेशो नलविधो एक सूत्र है आदेशो भवती वो स्थानीव होता है यानी स्थानीय का जैसा स्थानी को जैसा मानते वैसा ही आदेश भी स्थानी के समान माना जाता है स्थानीव आदेशा भवती अनलविधो अलविधि को करके ऐसा वो सूत्र कहता है इसी पहले पद में ही तो जो हमने आदेश किया है वो स्थान के समान ही माना जाता है थीके? ओम भगवान इसलिए वो जब स्थानी के समान मान लिया उसको तो वो नित प्रत्ये नित्र मान लिया स्थानी के समान हो गया तो नित्य समान हो गया तो नित्य के समान होने से अचुनिति कहता है कि अंग के अच को वृद्धि हो जाती है हो गई ठीक है ओम और ये अब अजंत अजंत जो बोला है अजंत में है जिसके जी जी तो सम्यक है क्या यहाँ हाँ बिल्कुल ठीक है यह अजंत बोला है वो मैं जानबूझ करके अजंत का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि अजंत अजंत ही होता है वो अच अच्छ में अच ही अंत है क्योंकि वो वो सूत्र यहाँ पर लागू होता है जिससे विधान किया जाता है वो तदंत विधि होती वहां पर यह नदंत ऐसा एक सूत्र है इसी आपने पहले ही पाद में है यह नदिष्ठ तदंत एक सूत्र है ये न विधि तदंतिया ये सूत्र कहता है पहले पाद में है ये विधि जिसके द्वारा विधान किया जाता है वो तदंत विधि होती है वहां पर यानी अंत में अंत अंत का प्रयोग होता है तदंत यानी जिससे विधान किया जा रहा है वो तदंत होता है वो तदंत क्या होता है वो, होता है? वो प्रसंग आएगा तब समझ लेना यहां पर अजंत तदंत यह क्या होता है थोड़ी लंबी प्रक्रिया इसको समझाने के लिए उसको वहीं पर समझ लेते हैं तदंत क्या होता है अजंत तदंत का मतलब है अच से विधान किया ना यहां पर इतना समझ लीजिएगा आप मोटे तौर पर अच से विधान किया जा रहा ना अचो नीति अच को वृद्धि होती है तो अच को कहा जा रहा ना तो ये ना विधि विधीये जिस अच के द्वारा विधि की जा रही है वृद्धि की जिस अच के द्वारा वृद्धि की जा रही है वो जो अच है वो तदंत हो जाता है यानी वो अंत अंत तक प्राप्त होता है तदंत का मतलब है आ, वो अलोन्त सूत्र लग करके वो अंतिम अंतिम को पहुंच जाता है कई सूत्र लगते हैं उसको समझना पड़ेगा ठीक है ओम भगवन हाँ जी ओ तदंत को तो बाद में समझ लेंगे जब प्रसंग आएगा इसलिए मैंने जानबूझ करके ये बोला है अच्छ अंग के अच्छ के स्थान पर वृद्धि होती है ये बोला है ओम स्वामी जी तो इसमें अच क्या हुआ नी तो आप की जो ई की मात्रा है ना वही ना जो न को ई की मात्रा है मत्रा मत्रा वही इसमें नकार ना, तो हल है हांजी हाँ जी ई को ही अच कहेंगे ना अच में आता ई हाँ जी हाँ जी इसलिए उसको वृद्धि हो गई ई और इधर अका है अब संधि हमको करना है तो संधि करने के लिए सूत्र आया पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र निकालिएगा एक चार एक, चारा, एक, सा, एक, एक सौ आठ एक सात स्वामी जी हाँ जी राजेश जी जो पूछे है, जी वहां अंत शब्द कहां से आ रहे स्वामी समझ में नहीं आया मैंने बोला था ना उसको छोड़ दीजिएगा ये ना विधि तदंत से सूत्र लगता है वहां पर परिभाषा सूत्र अच्छा स्वामी तदंत का मतलब अंत अंत विधि तदंत अंत शब्द उस सूत्र में है नदंत इसलिए अच का मतलब अजंत ऐसा हो जाता है ठीक है ठीक है जिससे विधान किया जाता है वो अंत को होता है ये वो सूत्र कहता है जिससे भी आप विधान करते हो वो अंत को होता है अंत के स्थान में होता है तो यहां अच के द्वारा विधान किया जा रहा है तो यहां अर्थ होगा अच अंत को वृद्धि हो गया ऐसा अर्थ निकलेगा तो अचंत में ही है मी में पूरे पूरा प्रोसेस जो है वो उसी सूत्र के अनुसार यहां पर लागू हो रहा है लेकिन इस, ये न विधि तदंतस्य को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए वो जब आएगा तब मैं विस्तार से बता दूंगा तब आपको समझ में आएगा हाँ जी पर सन्निकर्ष संगीता सूत्र को देखिएगा संगीता किसको कहते हैं जो संधि बोलते हैं उस संधि को संगीता कहते हैं तो यहां पर देखिए परसन्निकर्षा संहिता यह संगीता की परिभाषा कर रही है संगीता किसे कहते हैं इसको बता रहा है यह सूत्र पर सन्निकर्षा संहिता तो पर में एक एक है सन्निकर्षा में एक एक है संगीता में एक एक है तो परक अर्थ होता है अत्यंत परक अर्थ होता है अत्यंत और सन्निकर्ष का अर्थ होता है समीपता पर करते है अत्यंत और सन्निकर्ष करते है समीपता तो किसकी समीपता बताई जा रही वर्णों की वर्णों की समीपता को बताया जा रहा है यहां पर तो इसलिए वर्णा नाम अत्यंत समीपता संहिता बहुत ऐसा इसका अर्थ है वर्णा नाम अत्यंत समीपता संगीता भवती वर्णों की अत्यंत निकटता को ही संगीता कहते हैं वर्णों की अत्यंत समीपता को संगीता कहते हैं तो हम अत्यंत समीप जो अलग अलग है ना नई और अका यह अलग अलग है इनको बिल्कुल समीप बना देते हैं तो उसका नाम संगीता हो जाएगी तो परसन्निकर्षा संगीता वर्णों की अत्यंत निकटता को समीपता को संगीता कहते हैं तो हमने संगीता बना दिया नई आका को अत्यंत निकट ले आए हम नई आका को पास पास में ले आए अब संगीता नाम रख दिया है तो संगीता का अधिकार चलेगा तो संगीता का अधिकार चलेगा संगीतायाम एक सूत्र है छ एक में छ एक और सत्तर निकालिए सूत्र पृष्ठ संख्या है छप्पन मूल पाठ में देखिएगा सूत्र पाठ सत्तरवा मिल गया होगा संगीतायाम सोम हां जी ये इसकी संगीतायाम के अनुवृत्ति जाती है अनुदातम पदमेक वर्जम 152 सौ इससे पहले पहले तक इसकी अनुवृत्ति जाती है इसी पाद में अनुदातम पदम वर्जम से पहले पहले तक इसकी अनुवृत्ति जाती है तो यहाँ पर ये जो इसकी जो अनुवृत्ति जा रही है ना 155 तक तो समझ लीजिएगा ये सब संधि प्रकरण है ये भी याद रखना पड़ता है हमको संधि प्रकरण कहां है तो आपको मैं पूछूं या कोई पूछे संधि प्रकरण कहाँ है तो आप बता सकते हैं कि अष्टाध्याय के छठे अध्याय के पहले पाद के संगितायाम इस सूत्र से लेकर के अनुदातम पदमे का वर्जम यहाँ तक ये संधि प्रकरण है वल इतना ही नहीं है और भी है लेकिन यह मुख्य प्रसंग यहां पर बताया गया यह संधि प्रकरण है ओम भगवन, इस... हाँ जी, हाँ जी। ये पहले पहले का अर्थ क्या है उसको पकड़ना है छोड़ना है एक सौ को हाँ वो अनुमति अनुधा पदम एक वर्जन को छोड़ना है धन्यवाद जी जी कई कई छोड़ करके होता है कहीं उस सही होता तो होता तो यहां छोड़ करके ये जो आंगे आंग, आचाशत उत्तर एकशतम ऐसा कहेंगे आ द्विपंचाशत उत्तर एकशत पर्यंत अस्वृत्तिर्ग्छती ऐसा कहेंगे यानी एक सूत्र तक इसकी अनुवृत्ति जाती है यह तक से आ, आ जो है तक होता है लेकिन वो तक जो है दो अर्थों में होता है एक उसको छोड़ के होता है या उस सही होता है स्वामी जी पुनः संस्कृत संस्कृत इसका अर्थ होगा संगीतायाम इत अनुवृत्ति संगीतायाम इत सूत्र से अनुवृत्ति आदिपंचाशत उत्तर एक पर्यटक गिपा करके सूत्र बोलिए क्या सूत्रस्य से आगे थोड़ा बोलिए अच्छा आ, संगीताया सूत्र सु, से अवृत्ति इती सूत्रस्य संता सूत्रस्वृत्ति अवृत्ति आविपंचाशाश्त उत्तर एकशतं पर्यट ग इत्यस्य सूत्र से अनुवृत्ति आचाश उत्तर एक शतम पर्यतम ऐसा आ, है जी यदि आ उपसर्ग आ, आ के दो तर्थ होता है उस सैत भी अर्थ होता है और उस रईत भी होता है वो मैं अभी बताता हूं आपको कैसे होता है आ, आप एक काम करिए अष्टाध्यायी भाष्य में दूसरे अध्याय का बारहवां सूत्र निकालिए सूत्र सूत्रपाठ में सूत्र पाठ में दो एक बारह ये निकालिए निकाला है ऐसा आंग मर्यादा अभिविध्योह आंग जो है आंग उपसर्ग का जो है यह मर्यादा और अभिविधि इन दो अर्थों को दो अर्थों में प्रयोग होता है मर्यादा अभिविध्यो है ना यह अभिविध्यो जो है सप्तमी द्विवचन में है मर्यादा विविध्यो और आंग अव्यय है तो च अभिविधिश्च मर्यादाविविधी स्क्रीलिङ्ग् मे दोनो शब्द मर्यादा च अभिविधि च मर्यादाभिविधि तयो इतरेतर्यो वद्वन्द्व मर्यादाविध्यो वर्तमानात् आम् शब्द पञ्चम्येन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, समस्ते यह समास का प्रसंग है आ द्विपंचाश ना जी, ओम शामिन हाँ ओम शामिन इसका अर्थ ये हुआ कि एक सौ बावन उसके अंदर है या उसका मतलब ये जो पारस का पहले, पहले, पहले एक मिनट समझ लीजिएगा अभी मैं उसी को बताने जा रहा हूं मैं मर्यादा और अभिविधि दो अर्थों में आंग होता है और मर्यादा का अर्थ अलग है और अभिविधि का अर्थ अलग है यही बताने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं यही बताने के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं आंग मर्यादा विविध हो ये सूत्र इसलिए लाया हूं मर्यादा अभी विधो और ये कहता है मर्यादा और अभी विधि कहां पर ये अच्छा ऐसा है, और दोनों दोनों है।, में, दोनों में है। मर्यादा अभिविधिनो अवधि को बता अवधि को लि अवधियो मे अन्तर अवधि कर्यन्त अवधि मे दोनो मे अन्तर कि बता मर्यादा अभिविधिनो के होते हैं अंतर इतना ही तु कि तो किसी की जब तो तो बाधते जो बाधते हैं अवधि को मतलब यहां तक जैसे एक सौ बावन तक यह जो बांध रहे अवधि को बांध रहे हैं। तो यह जो बांधना जो होता है वह दो प्रकार से होता है मर्यादा उसको कहते हैं मर्यादा का मतलब है उस अवधि से पहले पहले तक यह ऐसा अर्थ निकलता है मर्यादा का मतलब मर्यादा का अर्थ होता है जिस जहां जि, जि, तक आपने बांधा है दो 152 तक जो बांधा है तो उससे पहले पहले तक इसकी अनुवृत्ति जाती है यह मर्यादा कहते हैं इसको इसको कहते हैं तेन विना तेन विना मर्यादा भवती तेन सहितम अभिविधि भवती यह वाक्य है तेन विना मर्यादा भवती तेन सहितम अभिविधि भवती तो तेन बिना का मतलब जहां तक आपने बांधा है उसको छोड़ करके पहले पहले तक ऐसा अर्थ निकलता है मर्यादा का और अभिविधी कहते हैं तेना सही जहां तक आपने बांधा है उस सही होता है हाँ जी ये विवक्षा ही है ये विवक्षा ही है क्योंकि उदाहरणों को सूत्रों को ध्यान में रख के ही हम उसको बांधते हैं और संसार में हम uh लोग बोलते हैं जैसे सीमा uh, जी ने एक प्रश्न किया था कि uh, उन्होंने यही बोला था uh, जब तक बोलते हैं तो किसी को छोड़ करके भी होता है और किसी के साथ में भी होता है मैंने उदाहरण दिया था बरसात हुई है पुणे में बरसात हुई है तो पुणे में बरसात हुई का मतलब है अब पुणे में पूरे पूरे पुणे में बरसात हुई या पुणे में किसी को यानी पुणे तक बरसात हुई इस तक में दो अर्थ निकलते हैं यानी पुणे में जहां आप जहां तक कह रहे हैं पुणे को छोड़ करके हुई है अथवा पुणे सहित हुई है ऐसा अर्थ होता है पुणे तक बरसात हुई है तो यह पुणे तक का मतलब है पुणे को छोड़ छोड़ करके भी हो सकती है और पुणे को लेकर के भी हो सकती है तो वह तो प्रत्यक्ष से आपको पता लगेगा व्यवहार से पता लगेगा ओम भगवान धन्यवाद तो इसको कहते हैं मर्यादा का मतलब है तेन विना मर्यादा इसको याद रख लीजिएगा लिख लीजिएगा तेन विना मर्यादा तेन सहित अभिवे ऐसा होता है तो यहां पर मर्यादा है, है आ, जो अभी मैंने बताया था आपको क्या नाम है आदविपंचाशत उत्तर एक शतम पर्यंत गचती ऐसा है तो प्रसंग क्या चल रहा था हमारा कहां पहुंच गए हम संगीतायाम चल रहा है संगीतायाम में तो संगीतायाम में संगीता का अधिकार बोल रहा था मैं वो निकालिएगा आप संगीता वाला प्रकरण छठे अध्याय के पहले पाद के सत्तरवा सूत्र संगीतायाम इसकी जो है एक सौ बावन से पहले, पहले पहले जाती है अब इसी संगीतायाम के अधिकार में संगीतायाम के अधिकार में अगला सूत्र आ रहा है एचो यवाया वह आपने पढ़ा हुआ है यह सूत्र संगीतायाम के अधिकार में यचो यवायावह अगर मिलाकर बोलेंगे यचो यवाया अलग करेंगे तो यह अर्थ होगा एचो अयवाया अलग अलग करेंगे एचह अयवावह और मिलाएंगे तो एचो ये सूत्र है संगीतायाम के अधिकार में यह सूत्र आया है मूल में देखिएगा कहां पर है पचहत्तरवा सूत्र एचो अयवावह पचहत्तरवा है अब इससे पहले इको एनची सूत्र है मूल में देखिएगा सूत्र पाठ में इको एनची में अची की अनुवृत्ति आगे जा रही है अच की अची की अनुवृत्ति आगे जा रही है इको एनर्ची अच की अनुवृत्ति आगे जा रही है अच्छा ये अनुवृत्तियों को लिखने का भी आपको सिखा देता हूं लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं आगे प्रारंभ से बता दूंगा वैसे जहां जहां ये आते हैं वहां वहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं अभी बता देता हूं ताकि आपको आगे के लिए दिक्कत ना रहे हां जी तो अब आप एक काम करिए आप सबके पास पेन होगा राम मोहन जी ने पूछा है भिन्न भिन्न कलर भी लेना है तो मैंने कहा था हाँ ले सकते हैं हम तो आ, साधन कम रखते हैं तो पेंसिल से काम चलाते हैं तो आप अगर भिन्न भिन्न कलर्स लाते हैं तो आप इसको देखिएगा इको एन अच्छी सूत्र इको एन सूत्र में देखिएगा अंत में अची है नकार में आकार और अची तो ना से लेकर अची तक नीचे अंडरलाइन करिएगा ना और ना अच्छी ना अची ना अच्छी इतने को नीचे पेन से आपके पास जो कलर वाले होंगे उससे आप उतने ही अंडरलाइन करिएगा अच्छी अच्छी को अंडरलाइन कर लीजिएगा और करके बिल्कुल कोने में लिख दीजिएगा दूसरे कलर से भी लिख सकते हो आप ताकि वो पकड़ में आए यानी अंडरलाइन करने वाले को अलग कलर और उसके बिल्कुल स्ट्रेट उसी के आगे 120 लिखना है 120 120 इसका मतलब है इस अच्छी की अनुवृत्ति आगे 120 सौ सूत्र तक जाती है राम मोहन पकड़ में आ रहा है आपको हाँ समझिए हां अची के नीचे अंडरलाइन करना है बिल्कुल उसी के स्ट्रेट आगे कोने में उसी में यानी ऐसी संख्या लिखने सब एक सीध लाइन में होगा यानी पूरे पृष्ठ में मान लिया आपको तीन चार पांच जगह आपको अनुवृत्तियां लिखनी है तो सब एक लाइन में आ जाए वो आगे पीछे न रहा है आए मतलब थोड़ा पुस्तक को देखने में सुंदर दिखे सुंदरता की दृष्टि से व्यवस्था की दृष्टि से बुद्धि के प्रयोग करने की दृष्टि से आपको यह ऐसा लाइन बनाना है कि एक सीधी लाइन में अनुवृत्तियां दिखे इसलिए कोने में लगा लेना क्योंकि कहीं कहीं दो दो अनुवृत्तियां जाती है एक अनुवृत्ति एक जगह जाती है एक अनुवृत्ति एक जगह जाती यहां पर एक ही की अनुवृत्ति है तो बिल्कुल कोने में लगाना बीच में लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल कोने में लगाना यानी उस पृष्ठ के एंड एंड एंड की ओर लगाना है आपको तो इसकी अनुवृत्ति जा रही आगे 120 सौ बीस तक हमको आगे का देखना नहीं है यानी ये चो अयवा में उसकी अनुवृत्ति आ रही है और के आगे भी उसी तरह लिख सकते हैं आप 152 या 151 तक लिख सकते हो वहां पर आप 151 तक जाती है ऐसा आप लिख सकते हो भगवान हाँ जी ये यणची अजी तो है नहीं इसमें अजी यणची नहीं यणाची में थोड़ा लिखना है यण अलग है और आची अलग है यन प्रथमांत है और आची सप्तम हुई है ना पर, नकार में में लगानी लगानी गया तो अन, नीचे ही लगानी क्या जो जो मात्रा है, नकार के जो मात्रा है है वहां से आ, अच्छी तक लगा ओम अचि त कोई कुछ बोल रहे हैं क्या आ, देख रहा था समझिए कट तो भी नहीं गया इसलिए नहीं नहीं नहीं कटा नहीं है कटा नहीं है मैं वो देख रहा था वो अनवृत्ति को देख रहा था काम तक आप लगा सकते हो कोई बात नहीं मेरी पुस्तक में पृष्ठों में थोड़ा आगे पीछे होगा इसको सेट करना पड़ेगा आप तो इतना ही लिखिएगा एक सौ बावन से पहले तक जाती है तो देखिएगा सूत्र को देखिएगा यह कहता है एचा में जो है एचा में छठी छे एक, है एक, है एक, है एक है और अयवा जो है यह एक तीन है और अची जो आ रही वह सप्तमी विभक्ति में है ही अची जो आ रही है वह सप्तम विभक्ति में है तो छह एक, एक तीन ये इसकी विभक्तियां हैं और सूत्र का हो जाएगा एचह स्थाने एचह स्थान अयवायावह अथवा अलग अलग लिख सकते हैं अय अव आय आव ची अचिपरत येच स्थ अव आय आव चवती अचिपरत इसका ये, ये अर्थ होगा एच के स्थान में अय अव आय आव आदेश होते हैं और एच क्या है हा कौन बताएंगे एच रेन में जी एच क्या है हाँ हाँ ए तीन चार अक्षर है तो देखिएगा तो ये कहता है एच के स्थान में अय आवह वंती पर किसके स्थान में कौन हो यह नहीं बताया किसके स्थान में कौन होना चाहिए यह नहीं बताया जब यह नहीं बताया तो हम कैसे कैसे करें तो उसके लिए उसी परिभाषा को लाएंगे यथासख्यमेश समानम यथासख्यम मनुदेश समानम इस सूत्र को ले आएंगे हाँ जी तो इस सूत्र का अर्थ कौन बताएंगे रुचि जी बताइए यथासख्य मनुदेश समान सूत्रकर्थ बताइए रुचि जी है पदमा की बताइए ओमचित हां जी यथासंख्य मनुदेश समानम स्वामीजी एवायाने यथासङ्ख्यमनुदेशसमानं सूत्रस्य अर्थः वदति अनुदेशः यथासङ्ख्यः भवति अनुदेशः यथासङ्ख्यं ऐसा आदेश यथा संख्यमती में एक अथवा आदेश यथा संख्यमती अगर एक में बोले तो भी सही है और बहुवचन में बोले तो भी सही है तो यहां आदेश जो है चार है चार। भी ऐसे भी हाँ जी जाना चे जो आदेश दे ये जि जगाको ये पूर्ण होना चाहिए उस तरह से आप ये कहना चाहते हैं, जिसके स्थान में जिसको आदेश होना चाहिए वो उसी के स्थान में होगा ऐसा हाँ, हाँ जी हाँ जी तो वो वो, वो कैसे निर्धारण आप करेंगे जब तक इस सूत्र को नहीं लाएंगे हाँ जी और केवल ला के सूत्र ये बता रहे सूत्र ला करके भी ऐसा अर्थ आप बोलेंगे तो ये सूत्र का अर्थ फिर भी समझ में नहीं आएगा जो होना चाहिए कौन होना चाहिए कैसे निर्धारण करोगे आदेश आदेश है सूत्र ये कहता है आ, एच के स्थान में आय अव आय आवा आदेश ये कहा अब आप ये कहना चाहते हैं जिसके स्थान में जो होना चाहिए वो हो जाएगा लेकिन इसका निर्धारण कैसे करोगे कि जिसके स्थान में किसके स्थान में किसको निर्धारण करोगे आप वो तो यथा नहीं वो यथासख्यम से कहकर कि इतने से आप सूत्रार्थ नहीं आएगा ना उत्तर इसी तरह आएगा आ, आ, समाना नाम वर्णा नाम समान आ, समान जो वर्ण है तो और स्पष्ट करने के लिए स्थाने, स्थाने यावंती वर्ण सन्तीवंती आदेश अपनी संत स्थान में जितने वर्ण है उतने आदेश में भी है तो स्थाने यावत वर्णा सीती यावती वर्णा सी आदेश अति तवती वर्ण सी एतस् कारण यख्यम अदेश यहासख्यम अश स्वामी हादी तो इसमें एक शब्द से भी हो सकता है काम जैसे हम क्या देते हैं विक्रमश जैसे खड़े हैं वैसे नहीं उस... वो, वो इसका यही अर्थ है क्रमश का मतलब ये है कि आ, एक क्रम में कितने है दूसरे क्रम में कितने वो क्रम में होना चाहिए तो उसके तो पहले क्रम के साथ पहला दूसरे के साथ दूसरा तीसरे के साथ तीसरा चौथे के साथ चौथा तो मतलब यही है यही है जो आप बताना चाह रहे यही क्रमश का मतलब ये क्रमश बोलो या यथासंख्यम बोलो एक ही बात है क्रमश तो लोक में प्र, प्रचलित है और यथा संख्यम जो है यह व्याकरण में प्रचलित है दोनों का अर्थ एक ही है ठीक है भगवान ये अब हमारे पास में हमारे पास में क्या है वृद्धि भगवान हां जी ये वाक्य ठीक है क्या यदा क्या स्थानीय संख्या आदेश, समाने संख्या, आदेश, समाने संख्या आदेश संख्या चलता तदा क्रमशः अनुसरण यदा स्थानीय संख्या आदेश संख्या चलता तदा क्रमश अनुसरण कु बिल्कुल ठीक है जब स्थानीय संख्या और संख्या समान होते हैं तब क्रमश अनुसरण करना चाहिए तदा क्रमशः अनुसर अनुसरणं कृत्वा आदेशः य आदेशं कुर्यात् एस कर्गेस तदा क्रमश अनुसरणं कृत्वा आदेशः आदेशं कुर्यात् यदा स्थानिसङ्ख्या आदेशसङ्ख्या च समाने भवता तदा क्रमशः अनुसरणं कृत्वा आदेशं कुर्यात् अभूय पूर्णोदयवाक्य धन्यवादः ओम ओम नेट तो था लेकिन Skype कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा यहां तो मैं ये कह रहा था यहां यहाँ यथासख्यम का मतलब ये भी है जो माता जी ने कहा था पहले के स्थान में पहला दूसरे के स्थान में दूसरा तीसरे के स्थान में तीसरा और चौथे के स्थान में चौथा ये है यथा संख्यम अथवा यथाक्रम जी अनुदेश अनुदेशा आदेश करने वाले पीछे जो स्थानीय की जगह आदेश करने वाले अनुदेश का मतलब है आदेश पीछे से स्थानीय के स्थान में जो पीछे से आदेश कर वो हाँ जी स्पष्ट हो गया हाँ जी हाँ जी हा बोलिए पठाकां देशाः यथासङ्ख्यं भवति